भागवत सातवां स्कंध विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चन्द्र का काशी गमन राजा हरिश्चंद्र ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा आप विषाद न करें मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजसुयज्ञ मेरे द्वारा सम्पन्न हो चुका है स्वामिन इच्छा देकर फिर मैं नहीं कैसे कर सकता हूँ आपका ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है शांत रहिए मैं आपको अभीष्ट सुवर्ण अवश्य दूंगा हाँ जब तक मुझे धन न मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपया प्रतीक्षा करें विश्वामित्र बोले राजन फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा राज्य हाथ से चला गया खजानों पर तुम्हारा अधिकार रहा नहीं अर्थ उपार्जन करने की साधनभूता सेना तुम्हारे पास रही नहीं राजन अब तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है मैं क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूँ अतएव राजन कह दो अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊँगा राजेंद्र मेरे पास सोना नहीं है आपको क्या दू यो कहकर स्त्री और पुत्र के साथ अब तुम्हें इच्छानुसार चले जाना चाहिए व्यास जी कहते हैं राजन महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की जय आज सुनकर उत्तर दिया ब्रह्मण आप धैर्य रखें मैं आपको धन अवश्य दूंगा दिजवर मेरा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है यह सत्य है परंतु स्त्री का और पुत्र का पवित्र शरीर तो अभी शेष है इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा विजेंद्र प्रभो आप काशीपुर में काशीपुरी में किसी ग्रह ग्राहक का अन्वेषण कीजिए स्त्री एवं पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा मुने हम सब लोग उसके हाथ बिक जाएंगे आप हमारे मूल्य से ठाई भार सोना लेकर संतुष्ट हो जाएं इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए जहां स्वयं भगवान शंकर प्राणप्रिया उमा के साथ बिराजें हैं महन में आहलाद उत्पन्न करने वाली उस दिव्यपुरी को देखकर राजा ने कहा यह पूरी बड़ी ही देव्यमान है इसके दर्शन पाकर मैं कितार्थ हो गया। फिर वे गंगा के तट पर गए स्नान और देवताओं का तर्पण किया देवार विधि सम्पन्न करके वे चारों ओर घूमकर देखने लगे उस दिव्य काशीपुरी में जाने पर राजा ने सोचा यह पूरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है दुख से अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र पैदल ही चलकर नगर में प्रविष्ट हुए थे रानी थी। काशीपुरी में में प्रवेश हो हो जाने पर महाराज का मन कुछ हो गया। इतने दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने पूर्वक नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा मुनि ये मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सबके सबसे में उपस्थित है इन में से जिससे आपका काम सच सके उसे ही आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए मनिवर यदि हमसे अन्य भी कोई कार्य होने की संभावना हो तो वह भी बताने की कृपा करें